ब्रह्मसूत्र हिंदी अनुवाद अध्याय तीसरा पद भाग तीसरा सूत्र एक आगे अधिकरण अधिकण अठारण सूत्र एक अयम सर्वस विरोध शब्द अनुमान्याय सर्वाम अविरोध शब्द शब्दानुमानाभ्याम सूत्रार्थ सूत्रार सभी गुण उपासनाओ में अयम अशेष रूप से देवयान मार्ग होना चाहिए अविरोध इससे प्रकरण से विरोध नहीं है शब्दानुमानाभ्याम अनुमानभ्या क्योंकि तथम विदु इत्यादि श्रुति और शुक्ल कृष्णे गति ये इत्यादि स्मृति है सगुण विद्याओं में गति प्रयोजन वाली है किंतु तो निर्गुण परमात्मा विद्या में नहीं ऐसा पूर्व अधिकरण में कहा गया है सगुण विद्याओं में भी कुछ विद्याओं की गति गतिश्रुति है जैसे पर्यंक विद्या उपकोशल विद्या पंचाग्नि विद्या और दहर विद्या में अन्य विद्याओं में गति गतिश्रुति नहीं है जैसे मधु विद्या शांडिल्य विद्या शोड़शकल विद्या और वैश्वानर विद्या में यहाँ संचय होता है या जिनमें यह गति श्रुति है उनमें ही नियमित है अथवा अनियम से इस प्रकार की सभी विद्याओं के साथ संबंधित है तब क्या प्राप्त होता है mm. पूर्व पक्षी नियम प्राप्त होता है जिन विद्याओं में गति सुनी जाती है उनमें ही होनी चाहिए क्योंकि प्रकरण नियामक है अन्य विद्या में न सुनी हुई गति भी यदि अन्य विद्या में प्राप्त हो तो श्रुति आदि में प्रामण्य की हानि होगी कारण की सब में सर्वर्थवत्व प्रसंग होगा और अर्चरादि एक ही गति उपकोशल विद्या और पंचांग विद्या में समान रूप से जैसे पढ़ी जाती है वह यदि के लिए हो तो पुरन, अनर्थक हो जाएगा इसलिए गति का नियम है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं नियम है वह देवयान नामक गति अभ्युदय प्राप्त प्राप्ति कर समस्त सुगुण विद्याओं में समान रूप से होनी चाहिए परंतु अनियम को स्वीकार करने पर प्रकरण का विरोध कहा गया है यह विरोध नहीं है क्योंकि इसमें शब्द और अनुमान श्रुति और स्मृति है ऐसा अर्थ है जैसे कि सद्य की लोक के प्रति उत्थित हुए अधिकारी गृहस्थों में जो इस प्रकार पंचाग्नि को जानते हैं यह श्रुति पंचाग्नि विद्या के उपासकों के लिए देवयान पथ अवतरण करती हुई ये चेमे और जो अरण्य से उपलक्षित वैखानस और परिवराजक श्रद्धा और तप से उपलक्षित ब्रह्म का ध्यान करते हैं अन्य विद्या के अनुशीलन करने वालों का भी पंचांग विद्या जानने वालों के समान मार्ग ज्ञान कराती है परंतु यह कैसे अवगत हो कि अन्य विद्या का अनुशीलन करने वालों की यह गति है परंतु श्रद्धा और तप में संलग्न अरण्यवासियों को ही यह गति प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि केवल उनका श्रवण है यह दोष नहीं है कारण कि विद्या बल के बिना केवल श्रद्धा और तपसे यह प्राप्त नहीं होती क्योंकि तदारोहन्ति विद्या से से उपासना से उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं जाने वाले की कामनाए निवृत्त शांत हो जाती है वहाँ दक्षिण मार्ग से उपलक्षित केवल कर्मी नहीं जाते और अविद्वान उपासना रहित तपस्वी तपस्वी भी नहीं जाते यह अन्य श्रुति है इससे ज्ञात होता है कि यहाँ श्रद्धा और तप से अन्य विद्यालक्षण है वायसने तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में यह जो गृहस्थ इस प्रकार इस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं तथा जो सन्यासी अथवा संसा युक्त होकर सत्य की उपासना करते हैं ऐसा कहते हैं वहाँ जो श्रद्धालु सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं ऐसा व्याख्यान करना चाहिए क्योंकि सत्य शब्द ब्रह्म में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है और अथ यह एत और जो उत्तर और दक्षिण मा दोनों मार्गो को नहीं जानते अर्थात देवयान एवं दक्षिण मार्ग के साधन भूत ब्रह्म उपासना अथवा कर्म का अनुष्ठान नहीं करते वे कीट पतंग और सर्प आदि होते हैं यह श्रुति दोनों मार्गों से भ्रष्ट हुए लोगों को दुखदायक अधोगिक का बोध कराती हुई देवयान और पितृयान में ही इन उपासकों का अंतर्भाव करती है उनमें भी उपासना विशेष से इस इन उपासकों को देवयान की प्राप्ति होती है और शुक्ल कृष्ण उपासना और कर्म के अधिकारी जनों के लिए देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए है इनमें एक के द्वारा गया हुआ परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसी स्मृति भी है देवयान मार्ग का उपकोशल विद्या और पंचाग्नि विद्या में जो दो बार कथन है वह दोनों विद्याओं के ध्यान के लिए है अतः गति का अनियम है अधिकरण उन्नीसवा यावद अधिकाराधिकरण सूत्र बत्तीसवा अवस्थिति अवस्थित आधिकारी सूत्रार्थ आधिकाराण लोकव्यवस्था के हेतुभूत अधिकारों में विनियुक्त यथार्थ ज्ञान से क्षीण क्रम वाले अतमा आदि तत्व की धिकारम प्रारब्ध कर्मो तक अवस्थिति ही अवस्थिति है विद्वान का वर्तमान शरीर पात होने पर दूसरा शरीर उत्पन्न होता है कि नहीं इस प्रकार विचार किया जाता है परंतु साधन भूत विद्या की प्राप्ति होने पर मोक्ष निष्पन्न होता है कि नहीं यह विचार उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पाक की होने पर औदनक पाक होगा कि नहीं ऐसा विचार नहीं हो सकता और भोजन करने वाला तुप्त होगा कि नहीं ऐसा भी विचार नहीं किया जाता किंतु यह विचार तो युक्त है क्योंकि कुछ ब्रह्मविताओं की अन्य शरीर की उत्पत्ति इतिहास और पुराण में देखने में आती है जैसे कि अपरातरतमा नाम के वेदाचार्य पुराण ऋषि विष्णु के आदेश से आदेश से कली और द्वापार की संधि में कृष्ण द्वैपायन रूप में उत्पन्न हुए ऐसी ऐसा स्मृतिकार कहते हैं और वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हुए से पूर्व देह का त्याग कर ब्रह्मा के आज्ञा से फिर मित्र और वरुण से उत्पन्न हुए इसी प्रकार ब्रह्मा के मानस पुत्र आदि की भी वरुण के यज्ञ में पुनः उत्पत्ति सुनी जाती है ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार भी स्वयं रुद्र को वरदान देने के कारण कार्तिकेय रूप से उत्पन्न हुए इसी प्रकार दक्ष नारद आदि की तत्त निमित्त से अनेक शरीरों की उत्पत्ति स्मृति में कही जाती है और श्रुति वेद में भी मंत्र और अर्थवाद में प्रायः ऐसा उपलब्ध होता है कि एक तो वे पूर्व देह के पात होने पर अन्य देह ग्रहण करते हैं और कई एक तो उस देह के विद्यमान होते हुए ही योग ऐश्वर्य सेनेक अन्य शरीर धारण न्याय से अन्य शरीर का ग्रहण करते हैं और वे सब समा समिगत सकल वेद अर्थवादे सम्य ज्ञाता स्मरण किए जाते हैं इसलिए इनकी देहांतपत्ति के दर्शन होने से ब्रह्म विद्या मोक्ष की पाक्षिक हेतु है अथवा अहेतु है ऐसा प्राप्त होता है सिद्धांति इससे उत्तर कहा जाता है नहीं के हेतु भूत वेदप्रवर्तन आदि, अधिकारों में इन। तमा आदि की अवस्थिति अधिकार के अधीन है जैसे यह भगवान सूर्य सहस्त्र युग पर्यत जगत का अधिकार चलाकर उसकी समाप्ति होने पर उदय और अस्त से रहित कैविल का अनुभव करते हैं क्योंकि अतः तत् प्राणियों के न होने पर प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर केवल ब्रह्म स्वरूप हो न उदित ही होगा और न अस्त ही होगा केवल मध्य में अपने में ही स्थित स्थिर रहेगा ऐसी श्रुति और जैसे वर्तमान ब्रह्म विस्ता प्रारब्ध कर्मों के भोग के क्षय होने पर कैविल्य का, का अनुभव करते हैं क्योंकि तस्वैव उसके मोक्ष में उतना ही है, है जब तक कि वह देहबंधन लिंग शरीर से मुक्त नहीं होता उसके पश्चात वह सत्संपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है यह श्रुति है वैसे ही ईश्वर द्वारा अधिकारों में नियुक्त होते हुए कर्मोपीय क्षीर्ण न होने तक अधिकार में रहते हैं और कर्मोपय क्षीर्ण होने पर मुक्त हो जाते हैं इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि अधिकार का फल देने के लिए एक बार प्रवृत्त हुए कर्माशय को समाप्त करते हुए एक घर से दूसरे घर के समान स्वतंत्रता से ही अन्य अन्य देह में संचार करते हुए अपने अधिकार को संपन्न करने के लिए पूर्व स्मृति का लोप हुए बिना ही देह इंद्रियों की प्रवृत्ति स्वभाव को अपने अधीन कर युगपथ अथवा क्रम से अनेक देहों का निर्माण कर उसमें अधिष्ठत होते हैं वे जाति स्मरण ही कहे जाते क्योंकि तो ये वे ही है ऐसा स्मृति वे प्रसिद्ध है जैसे नाम जनके के साथ विवाद की कामना से अपने देह का त्याग कर जनके शरीर में प्रवेश कर उसके साथ विवाद कर अपने ही शरीर में प्रवेश किया ऐसी है। यदि एक बार प्रवृत्त हुए उपयुक्त कर्म में दूसरे देह की उत्पत्ति के कारणभूत अन्य कर्म का आविर्भाव हो तो अन्य भी जी बीज दग्ध नहीं हुआ है ऐसा कर्मांतर उसी प्रकार सशक्त होगा इससे ब्रह्म विद्या पाक्षिक मोक्ष का हेतु है अथवा अहेतु है ऐसी आशंका होगी परंतु यह आशंका युक्त नहीं है क्योंकि ज्ञान से कर्म बीज का दाह श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है जैसे विद्यते हृदय ग्रंथि कार्य कारण रूप से उस परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि जड़ चेतना और उनके धर्मो के दादात अध्यास रूप गांठ टूट जाती है आत्मा विषय का सब संचय नष्ट हो जाते हैं और इसके सब कर्म हो जाते हैं और स्मृति लंबे तथा स्मृतिमय ब्रह्म की प्राप्ति होने पर संपूर्ण की निवृत्ति हो जाती है है और यथेन्धांसी हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मय कर देती है वैसे ही ज्ञान संपूर्ण कर्म को भस्मय निर्वीज कर देता है और बीजान्य बीजान्य जैसे अग्नि से भुने गए बीज फिर नहीं उगते वैसे ही अग्नि से से दग्ध हुए क्लेशों से शरीर उत्पन्न नहीं होता इत्यादि स्मृति भी है उसी प्रकार अविद्या आदि क्लेशों के दाह होने पर क्लेश के बीज कर्माश के एक देश का दाह हो और एक देश का प्ररोह हो यह उपपन्न नहीं होता अग्नि से दग्धशादी बीज के एक प्रदेश का प्ररोह नहीं देखा जाता जैसे छोड़े हुए बाण की निवृत्ति होने से ही होती है वैसे प्रवृत्त फल फर्वा, वाले कर्माशय की निवृत्ति भी होने पर होती है क्योंकि चरम उसे तभी तक विलंब है इस प्रकार शरीरपात पात पर्यंत विलंब होता है इसलिए अधिकार परन्त आधिकारियों की अवस्थिति उपन्न है ज्ञान के फल में व्य नहीं है क्योंकि तद्योय उसे देवों में से किस जाना जाना वही हो हो गया गया इसी प्रकार और से भी जिसने उसे जाना वह ब्रह्मरूप यह श्रुति समान रूप से सबका ज्ञान से मोक्ष दिखलाती है ऐश्वर्य आदि फल को देने वाली अन्य उपासनाओं में महर्षि लोग आ आसक्ता हुए अनंतर वे ऐश्वर्य अक्षय दर्शन से विरक्त होकर परमात्मा के ज्ञान में पूर्ण रूप से निष्ठावान होकर कैल्य को प्राप्त हुए ऐसा उपन्न है क्योंकि महाप्रलय प्राप्त होने पर और पर पर हिरण्यगर्भ का अंत होने पर विमल अंत वाले ज्ञानी ब्रह्मा के साथ ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं ऐसी स्मृति क्रम पुराण है, है। प्रत्यक्ष फल वाला होने से ज्ञान में फल अभाव की आशंका नहीं हो सकती परंतु अनुभव में न आने वाला कर्मफल स्वर्ग आदि में होगा कि नहीं ऐसी आशंका हो सकती है ज्ञान का फल तो अनुभव में है अर्थात सिद्ध है क्योंकि यद ब्रह्मा जो जो अपरोक्ष ब्रह्म है ऐसी श्रुति है और तत्वमसी इस प्रकार सिद्धवत उपदेश है तत्व ससी तत्वमसी इस वाक्य का अर्थ वह तुम मृत होगा इस प्रकार परिणत नहीं किया जा सकता रिपीट इस वाक्य का अर्थ वह तुम होगा इस प्रकार परिणत नहीं किया जा सकता उसे आत्मरूप से अनुभव करते हुए ऋषि वाम ने जाना मैं हुआ और सूर्य भी यह श्रुति तत्व काल में ही उसका फल सर्वात्म दिखलाती है इसलिए विद्वान की कैवल्य सिद्धि अव्यभिचरित है अधिकरणम् 20 अक्षरधिधिकरणम् सूत्र 33 अक्षरधियाम त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम उपसदवत् दुःखम् अक्षरधियाम तु अवरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम उपसदवत् तत् उक्तम् अक्षरधिया अवरोध तद्भा सूत्र अम ब्रह्म विषय के विशेष सब सर्व अवरोध उपसंहार होना चाहिए सामान्य क्योंकि द्वैत निरसन द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार सर्वत्र है और वही प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वत्र एक से प्रत्यविज्ञात होता है उपसदवत जैसे उपसद इष्टि मंत्र सर्वत्र है तदुक्तम यह सूत्र में कहा गया है से में या हे गर्गी जो तुमने मुझे से पूछा कि आकाश किस में उत्प्रोत है वह यह है ब्रह्मवेदता तो उस तत्व को अक्षर कहते हैं वह स्थूल अनु अहस्व अदीर्घ अलोहित और अस्नेह इत्यादि श्रुति कहती है उसी प्रकार अथरवण में अथ परा तथा जिससे यह अक्षर परमात्मा अधिगत होता है वह पराविद्या है वह जो अद्रेष सब बुद्धि इंद्रियों का अविषय अग्राय कर्म इंद्रियो का अविषय अगोत्र अनन्वय और अवर्ण है इत्यादि श्रुति कहती है इसी प्रकार अन्य शाखा में भी विशेष निराकरण द्वारा अक्षर पर का श्रवण कराया जाता है उनमें कहीं पर कुछ अतिरिक्त अधिक विशेषों का प्रतिषेध होता है क्या उन्हें विशेष प्रतिषेधक बुद्धियों की सर्वत्र प्राप्ति है अथवा व्यवस्था है ऐसा संचय होने पर त्रुतियों के विभाग से निषेध बुद्धियों की तथा में व्यवस्था प्राप्त होने पर कहा जाता है अक्षर विषयक सब विशेष प्रतिषेधक बुद्धियों सर्वत्र उपसंहार चाहिए क्योंकि सामान्य और तद्भाव है विशेष निराकरणात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन सर्वत्र समान है विशेष निर निराकरणात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन प्रकार सर्वत्र समान है और वही प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वत्र अभिन्न रूप से प्रति होता है हाँ एक शाखा में की गई बुद्धियां अन्य शाखा में क्यों नहीं होनी चाहिए उसी प्रकार आनंदादय प्रधान से इस सूत्र में व्याख्यान किया गया है उसमें विधि रूप विशेषणों का विचार किया गया है और विशेषणों का विचार किया जाता है इतना इन दोनों में विशेष भेद है और यह पुनः किए जाने वाला विचार विशेष उसी के विस्तार के लिए है औपद के समान यह दृष्टांत है जैसे जमन जमदग्नि द्वारा किए गए अहीन चार दिन में अनुष्ठित अहीन नाक सोमयाग पूर्वाशयुक्त उपसद इष्टियों का विधान होने पर देवताओं का अग्निर्वी हो कर्म अग्नि से ही संपन्न होते हैं इत्यादि उदगाता के वेद में उत्पन्न हुए पूर्वाश प्रधान मंत्रों का भी अध्वर्यु के साथ संबंध होता है क्योंकि पूर्वाश प्रधान अध्वर्यु कर्तृक होता है और अन्य प्रधान के अधीन होते हैं वैसे ही यह भी अक्षर के अधीन होने से जहाँ कहीं पर भी उत्पन्न हुए उनके विशेषणों का सर्वत्र अक्षर के साथ संबंध है ऐसा अर्थ है वह प्रथम कांड में गुण मुख्य व्यतिक्रमी गुण और मुख्य का विरोध होने पर मंत्रात्मक वेद का मुख्य बलवत्तर अध के साथ संप्रयोग है क्योंकि उत्पत्ति विधि विनियोग के लिए होती है यहाँ पर कहा गया है अधिकरण सूत्र इक्कीसवादिकसवादनाथ सूत्रार्थ विद्या एक ही है क्योंकि द्वासुपर्णा और ऋतम इन दोनों मंत्रों में भी यत्ता से परिचिन वेद्य एक ही है भाष्यार्थ द्वासुपर्णा सुंदर पंख वाले नियम्य नियामक भाव वाले सर्वदा साथ ही रहने वाले सखा समान आख्यान वाले दो पक्षी शरीर नामक समान एक वृक्ष का आश्रय कर रहते हैं उनमें से एक तो क्षेत्र स्वादिष्ट कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग न कर केवल साक्षी रूप से देखता है इस प्रकार अध्यात्म प्रकरण में आथर्मणिक और श्वेताश्रतर मंत्र पढ़े पढ़ते हैं और रतम पिबंत ब्रह्मविता कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलों को भोगने वाले छाया और आतप के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व है यही बात जिन्होंने तीन बार नचिकीताग्नि का चयन किया है वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं इस प्रकार कठ शाखा वाले कहते हैं क्या यहाँ पर विद्या एक है अथवा नाना है ऐसा संचय होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी विद्या नाना है किससे इस विशेष का दर्शन है और दूसरे में अभोक्तृत्व देखा जाता है और, और में में इसलिए वेद्य का रूप भिन्न होता हुआ विद्या को भिन्न करेगा सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं विद्या एक है किससे इससे कि दोनों इन मंत्रों में भी यत्ता से परिचन्न द्वित युक्त वेद रूप अभिन्न ही कहते हैं परंतु रूप का भेद दिखलाया गया है नहीं ऐसा कहते हैं ये दोनों मंत्र भी जीव और द्वितीय ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं भिन्न अर्थ का नहीं द्वासुपर्णा इस मंत्र में तो अन्नो अभिचाक बुभुक्षा आदि से अतीत परमात्मा का प्रतिपादन होता है और दुष्टम यदा जब अनेक योग मार्गो सेवित और देह आदि से भिन्न परमात्मा और उसकी महिमा को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है इस वाक्य शेष में भी वही परमात्मा प्रतिपाद्यमान देखा जाता है परमात्मा तो पर भी सहचर्य से क्षत्रिय न्याय से पान करता है ऐसा उपचार होता है क्योंकि अन्यत्र धर्माद शास्त्रीय धर्मानुष्ठान तथा उसके फल कर्ता करण आदि से पृथक है अधर्म से पृथक है इस उपक्रम से यह परमात्मा का प्रकरण है आथर्मणिक आदि वाक्य के समान यहाँ भी यह सेतुरी जाना नाम अक्षर जो योजना करने वालों के लिए सेतु के समान है जो अक्षर पर ब्रह्म है यह वाक्य शेष परमात्मा विषय ही है गुहा प्रविष्टावात्मान इस सूत्र में इस विषय का विस्तार पूर्वक विचार किया गया है इसी से वेद्य का भेद नहीं है और इससे विद्या एक है विचार करने पर इन तीनों श्वेता, और काटक वेदांतों में परमात्मा विद्या ही अवगत होती है और जीव का ग्रहण तो विवक्षा से है अन्य अर्थ की विवक्षा से नहीं है इससे परमात्मा विद्या में भेद अथवा अभेद के विचार करने का अवतरण नहीं है ऐसा कहा जा चुका है इसलिए यह सूत्र विस्तार के लिए ही है और इससे अधिक धर्मों का उपसंहार है अकस अक अंतराधिण सूत्र पैतीस सूत्र पैतीस्व अंतरा भूतग्राम स्वात्म स्वात्मनः भूतग्राम स्वात्म सूत्र यदक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वातर इन दोनों श्रुतियों में भी स्वात्मना, स्वात्मा के अंतरा सर्वांतरत्व का है। है। विद्या एक ही है। जैसे भूतसमुदाय में एक ही सर्वांतर आत्मा प्रतिपादित साक्षात अपक्षा ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतर है जो आत्मा सर्वांतर है इस प्रकार उशस्त और कहोल दो बारह प्रश्नों से नैर दर्या से वन कहते हैं यहां संचय होता है कि विद्या एक है अथवा विद्या अथवाद्या पूर्व पक्षी विद्या है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि अभ्यास की सामर्थ्य है अन्यथा न्यूनता और अधिकता से रहित अर्थ में दो बार कथन निरर्थक होगा इससे जैसे यज्ती पद के अभ्यास से कर्म का भेद है वैसे ही अभ्यास से विद्या का भेद है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर निराकरण करते हैं स्वात्मा में सर्वांतरत्व दोनों श्रुतियों में समान रूप से कहा गया है अतः विद्या एक है क्योंकि सबके आभ्यंतर स्वात्मा के विषय में दोनों स्थलों में भी समान रूप से प्रश्न और प्रतिवचन है एक देह में दो आत्माओं का सर्वांतरत्व संभव नहीं है यदि एक का कहो तो सर्वांतरत्व मुख्य रूप से हो सकता है और दूसरे का भूतग्राम के समान सर्वांतरत्व नहीं होगा जैसे पांच भूतों के समूह देह में पृथ्वी से जल आभ्य है और जल से तेज अंतर है इस प्रकार अपेक्षक होने पर भी में मुख्य सर्वांतरत्व नहीं है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए ऐसा अर्थ है अथवा भूतग्रामवत अन्य श्रुति का दृष्टान्त कहते हैं जैसे एको देव संपूर्ण प्राणियों में स्थित एक देव है वह सर्वव्यापक और समस्त भूतों का अंतरात्मा है इस मंत्र में समस्त भूत समुदाय में एक ही सर्वांतर आत्मा कहा जाता है वैसे इन दोनों ब्राह्मणों में भी एक ही आत्मा का सर्वांतरत्व है ऐसा अर्थ है इसलिए वेद्य के एक होने से विद्या भी एक है सूत्र छत्तीसवा अन्यथा भेदानुपति चिन्होपदेश अन्यथा भेदानुपत्ति ही यदि विद्या का भेद न माना जाए तो भेदानुपत्ति होता है इति ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि उपदेशांतरवत जैसे छांदोग्य में तत्व में से इसका नौ बार अभ्यास होने पर भी विद्याभेद और अनुपत्ति नहीं है वैसे प्रकृति में भी समझना चाहिए भाषाथ जो यह कहा गया है कि विद्या भेद स्वीकार करने, करने पर मंत्रों के भेद की अनुपत्ति होती है उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि अन्य उपदेश के समान उपपत्ति होती है जैसे तांडियों के उपनिषद के छठे अध्याय में स आत्मा तत्वसी वह आत्मा है श्वेत के वह तू है इस प्रकार पिता उद्दलक द्वारा नौ बार उपदेश किए जाने पर भी विद्या का भेद नहीं है इससे नहीं होता कि उपक्रम और उपसंहार से एक अर्थ अवगत होता है भूय एव हे भगवान आप मुझे फिर समझाइए इस प्रकार एक ही अर्थ की पुनः पुनः प्रतिपादन की इच्छा का विषय होने से और अन्य आशंका के निवारण से बार बार उपदेश उपन्न होता है अतः विद्या का भेद नहीं होता वैसे ही यहाँ भी प्रश्न रूप के अभेद होने से विद्या का भेद नहीं है अतः अन्यद उस आत्मा से भिन्न है। इस प्रकार परिसमाप्ति का भी एक रूप होने से उपक्रम और उपसंहार एक अर्थ विषय देखने में आते हैं तदेव तो साक्षात अपार ब्रह्म इस प्रकार द्वितीय प्रश्न में भी एवं प्रयोग करने वाले ऋषि पूर्व प्रश्नगत अर्थ का उत्तर प्रश्न में अनुकर्षण कर दिखलाते हैं पूर्व ब्राह्मण में कार्यकरण से भिन्न आत्मा का अस्तित्व कहा जाता है और उत्तर ब्राह्मण ब्राह्मण में उसको ही भूख आदि संसार धर्मों से अतीत कहा जाता है इस प्रकार एक अर्थ का उपन्न होती है इससे एक विद्या है अधिकरण तेईसवा व्यतिहाराधिकरण सूत्र स्वाहारो व्यति विषंती व्यतिहार विशिषंती इतरवत सूत्रार्थ इतरवत सर्मात्म सर्वात्म आदि गुणों के समान व्यतिहार यह व्यतिहार भी उपासना के लिए कहा गया है कि क्योंकि श्रुति को कहने वाले तो अहम इस प्रकार उभय का निर्देश विशिष्ट कर करते हैं जैसे जो जो मैं मैं वही पुरुष है है और जो वह, है वह है मैं हूं। इस प्रकार आदित्य पुरुष को प्रस्तुत कर ऐतरीय शाखा वाले कहते हैं और तुम हे देवता तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है इस प्रकार जा कहते हैं यहाँ संचय होता है कि क्या यहाँ विशेषण विशेष विशेश भाव से उभय रूप मती करने चाहिए यदि जीव की ईश्वर रूपता और ईश्वर में जीव रूपता इस प्रकार चिंतन योग्य विशेष की कल्पना की जाए तो संसारी जीव को ईश्वरात्मत्व होने पर उसका उत्कर्ष होगा और ईश्वर को जीवात्म स्वीकार करने पर उसका अपकर्ष होगा इसलिए मति एक रूप ही है यह व्यतिहार तो को करने के लिए है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर निराकरण करते हैं यह व्यतिहार उपासना के लिए कहा जाता है अन्य के समान जैसे सर्वात्मत्व आदि अन्य गुण उपासना के लिए कहे गए है वैसे यह व्यतिहार भी कहा गया है क्योंकि श्रुति कहने वाले त्वमहम इसी प्रकार दोनों के उच्चारण से उन्हें इस तरह विशिष्ट करते हैं और वह उभयोच्चारण उभय रूप उभय से मद्दी करने पर सार्थक होता है नहीं तो इस विशेष से उभय श्रुति अनर्थक होगी क्योंकि एक के उच्चारण से ही एक रूप सिद्ध होगी परंतु यह कहा गया है कि उभति में अर्थ विशेष की कल्पना की जाने पर देवता में संसारी जीवात्मा आ जाने से अपकर्षत्व प्रसक्त होगा यह दोष नहीं है क्योंकि एक स्वरूपता का ही इस प्रकार से अनुचितन है परंतु ऐसा होने पर वही एकत्व का दृढ़ीकरण प्रसक्त होगा हम एकत्व के दृढ़ीकरण का वारण नहीं करते किंतु यहाँ श्रुति वचन प्रामाण्य से व्यतिहार से द्विरूपमति करने चाहिए एक रूप नहीं केवल यही हम उपादान करते हैं फलत अर्थता तो एक भी होता है जैसे सत्य आदि गुणों का उपदेश आध्यान के लिए होने पर भी उन गुणों वाला ईश्वर प्रसिद्ध होता है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए इसलिए यह व्यतिहार ध्यान करने योग्य है और समान विषय में उपसंहार करने योग्य है म अहमस्ह ची अस्त अधिकों सदिकर सूत्र अड़तीस्व सत्यविद्या सव सत्यद्या क्योंकि तद्य तत्सत्यम इसमें प्रकृत उपास्य हिरण्यगर्भ का आकर्षण है अतः विद्या का भेद नहीं है इसलिए सभी सत्यादय सत्य आदि गुणों का अन्यत्र भी उपसंहार होना चाहिए स योग हितम जो भी इस महत यक्ष पूज्य प्रथम उत्पन्न हुए को यह सत्य ब्रह्म है ऐसा जानता है वह इन लोगों को जीत लेता है इत्यादि से वाज संयक में नाम अक्षर को उपासना के साथ सत्य विद्या का विधान कर अनंतर तद्यत तत्त्यमस यह जो सत्य है वह यह आदित्य है जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है और जो भी यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है इत्यादि श्रुति है उसमें संचय होता है कि क्या ये दो सत्य विद्या है अथवा तो एक ही है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि जैतिमान वह इन को जीत लेता है है प्राप्त करता है इस प्रकार उपासना में और अंतिमान जो ऐसे जानता है वह पाप का नाश करता है और उसे त्याग देता है ऐसा अंतिम उपासना में हल्का संयोग भिन्न रूप से है प्रकृत का आ, प्रकृत का आकर्षण तो उपास्य के एकत्व से है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह सत्य विद्या एक ही है किससे इससे की? इस प्रकार प्रकृति का आकर्षण है परंतु ऐसा कहा गया है कि विद्या का भेद होने पर भी प्रकृति का आकर्षण उपास्य के एक होने से उपन्न होता है किंतु ऐसा नहीं जहां तो विस्पष्ट अन्य कारण प्रकरण से विद्या का अभेद प्रतीत होता है वहां प्रकृति का आकर्षण उपास्य से एक भले ही हो परंतु यहाँ तो विद्या का भेद और अभेद दोनों प्रकारों से संभव होने पर तद्द, तद्द, तद्द, तद्द, तद्द सत्यम इस प्रकार का प्रकृति का आकर्षण होने से पूर्व विद्या से संबद्ध सत्य का ही उत्तर विद्या में आकर्षण होता है इससे एक विद्या का निश्चय होता है और जो यह कहा गया है कि अन्य फल की श्रुति होने से विद्या का भेद है उस पर कहा जाता है उसके रहस्य नाम अह और अहम। इस प्रकार अन्य अंग के उपदेश में यह अन्य फल का श्रवण केवल स्तुति मात्र है अतः दोष नहीं है किंच फल की कल्पना होने पर विद्या के एकत्व एक में अवयवों अंगों में श्रूजमाण बहुत फलों का भी अवयविनी विद्या में उपसंहार होना चाहिए इसलिए वही एक सत्य विद्या विद्याण से युक्त कही जाती है अतः सत्य आदि सभी गुणों का एक ही प्रयोग उपसंहार होना चाहिए दूसरे कई टीका इस सूत्र में वाज का यह वाक्य अक्षि और आदित्य पुरुष विषक है और छोग्य में अथो तथा यह जो आदित्य मंडल के अंतर्गत सुवर्ण सुवर्ण मैसा पुरुष दिखाई देता है यह जो अक्षी में पुरुष दिखाई देता है इन वा, दोनों वाक्यों का उदाहरण देकर वही यह पुरुष और आदित्य पुरुष विषय विद्या दोनों स्थलों में एक ही है ऐसा मान कर व्यसने के उपसंहार योग्य सत्य आदि गुणों का छंदोगों को उपसंहार करना चाहिए ऐसा मानते है परन्तु यह ठीक ज्ञात नहीं होता क्योंकि छंदोग्य में ज्योतिषो में कर्म संबंधी यह उदीताश्रित विद्या है कारण कि उसमें आदि मध्य और अंत में कर्म संबंधी चिन्ह है यह पृथ्वी रुक और अग्नि साम है यह उपक्रम में रुक और साम उसके पर्व है इसी से वह देव उदगित रूप है या मध्य में और या एवं विद्वान जो इस प्रकार जानने वाला होकर समागान करता है इस प्रकार उपसंहार में है कि इस प्रकार वाज्य में कोई कर्म संबंधी चिन्ह नहीं है इसलिए यहाँ उपक्रम के भेद से विद्या का भेद होने पर गुणों की व्यवस्था ही युक्त है अधिकरण पच्चीसवा काम सूत्र उनचास्व का त्र च आयतनादिभ्य सूत्र काम सकम आदिगुणसमूह का इतर अृहदारण्यक आदिगुणसमूह का भी त्रांदोग्यमें उपसंहार होना चाहिए आयतनादिभ्यों क्योंकि उन दोनों में आयतनादि समान है है अथ यदि दम अब इस ब्रह्मपुर के भीतर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान है उसमें जो सूक्ष्म आकाश है इस प्रकार उपक्रम कर छोग एष आत्मा यह आत्मा धर्माधर्म से शून्य जराहीन ही नृत्य रही शोकातीत भोजन इच्छा रहित पिपासहित सत्य काम और सत्य संकल्प इत्या है इत्यादि पाठ करते हैं उसी प्रकार वाय सवा ये महानज वह यह महान अजन्म आत्मा जो यह प्राण में विज्ञान है जो यह हृदय में आकाश है उसमें चयन करता है वह सबको वश में रखने वाला है इत्यादि अध्ययन करते हैं उनमें विद्या का एकत्व और परस्पर गुणों का योग उपसंहार है अथवा नहीं ऐसा संशय होने पर विद्या एक है यह सिद्धांत है उस पर यह कहते हैं कामादि सत्य काम आदि ऐसा अर्थ है जैसे कि देवदत्त दत्तक कहा जाता है और सत्य भामा कही जाती है छांदोग्य में हृदय के जो यह सत्य कामत्व आदि गुण समूह उपलब्ध होता है वह अन्यत्र महानज आत्मा इस वाजसने में संबद्ध होता है और जो वाजसने में वशित आदि गुण समूह उपलब्ध होता है वह भी अन्यत्र छांदोग्य में यह आत्मा अपहत अपहतमा यहाँ संबंधित होता है किससे इससे कि दोनों में आयतन आदि समान है दोनों शाखाओं में हृदय स्थान समान ही है वेद ईश्वर समान है और लोक मर्यादा के असंकर प्रयोजन वाला उसका सेतुत्व समान है इत्यादि बहुत सामान्य देखा जाता है परंतु विशेष भी दिखाई देता है छांदोग्य में हृदय में गुणों का योग है और वाज में आकाश के आश्रय ब्रह्म में गुणों का योग है ऐसा नहीं क्योंकि धार उत्तरे इस सूत्र में छांदोग्य में भी आकाश शब्दवाच शब्द ब्रह्मवाचक ही है ऐसा सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है परंतु यहाँ यह विशेष विद्यमान है छांदोग्य में सगुण ब्रह्म विद्या उपदिष्ट है अथा या, जो, यह, जो यहाँ आत्मा को और सत्य को जानकर परलोक जाते हैं इस प्रकार आत्मा के समान सत्यकामों में विद्य का श्रवण है वाज समय कमे तो अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए असंगो ही अहम यह पुरुष असंग है इत्यादि प्रश्न और प्रतिवचन के समन्वय से निर्गुण पर ही उपदृश्यमान दिखाई देता है इसलिए वशित्व आदि गुण समूह तो उसकी स्तुति के लिए में कहा है उसी प्रकार आगे भी नेती नेती ऐसा कहकर जो निरूपण किया गया है वह यह आत्मा है इत्यादि से श्रुति निर्गुण ब्रह्म का ही उपसंहार करती है सगुण ब्रह्म के एक होने से उसकी विभूति प्रदर्शन के लिए यह गुणोपसंहार सूत्रित किया गया है उपासना के लिए नहीं ऐसा समझना चाहिए अधिकरण छब्बीसवा आदराधिकरण सूत्र चालीस और इक्यालीस इक्यालीस सूत्र चालीसवा आदरादलोप आदरा अलोप सूत्रार्थ भोजन का लोप होने पर भी अग्निहोत्र का अलोप लोप नहीं है आदरा क्योंकि पूर्वोतिथि ने अग्नि को का आदर किया है ने का आदर किया है। वैश्वानर विद्या को प्रस्तुत कर अतः भोजन के समय जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिए उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति थी उसे ऐसा पुरुष अग्निहोत्र करता है और यथेह शुद्धिता वाला जिस प्रकार इस लोक में भूखे बालक सब प्रकार माता के उपासना करते हैं उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी इस ज्ञानी के जो जन रूप अग्निहोत्र की उपासना करते हैं कि यह भोजन कब करेगा भोजन रूप इस प्रकार अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त है इस प्र... उस पर पर उस यह विचार किया जाता है कि भोजन का लोप होने पर क्या अग्निहोत्र होम का लोप होता है अथवा लोप नहीं होता परंतु तद तदम इस प्रकार अन्न आ आगमन श्रवण संबंध का श्रवण होने से और अन्य आगमन को भोजन के लिए होने से भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप होना चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष कहते हैं प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए किससे इससे उसका श्रुति में आदर है उसी प्रकार बश्वान विद्या में जाबलों की पूर्वो अतिथिभ्यू उसको अतिथियों से पूर्व भोजन करना चाहिए जैसे वह अपना अग्निहोत्र होकर अन्य का अग्निहोत्र होम करे वैसे ही वह है यह श्रुति अतिथि भोजन की प्रथमता की निंदा कर स्वामी भोजन को प्रथम प्राप्त कराती हुई प्रणाग्नि होत्र आदर करती है क्योंकि जो श्रुति प्रथमता का लोप नहीं कर सक लोप नहीं सह सकती ऐसे प्रथमता वाले अग्निहोत्र का लोप तो बिल्कुल नहीं सह सकेगी ऐसा माना जाता है क्योंकि जो श्रुति प्रथमता का लोप नहीं सह सकती ऐसे प्रथमता वाले अग्निहोत्र का लोप तो बिल्कुल नहीं सह सकेगी ऐसा माना जाता है परंतु भोजन के लिए अन्न के आगमन का प्राण अग्निहोत्र के साथ संबंध होने से भोजन लोप होने पर उसका लोप प्राप्त नहीं है क्योंकि नहीं क्योंकि वह द्रव्य विशेष के विधान के लिए है प्राकृत अग्निहोत्र में दूध आदि द्रव्यों के नियत होने से यहाँ भी अग्निहोत्र शब्द से कुंड की प्राप्ति होने पर अन्नरूप रूप द्रव्य के एक गुण विशेष के विधान के लिए भक्तम वाक्य है इसलिए गुण के लोक होने पर मुख्य का लोक नहीं है ऐसा प्राप्त हुआ भोजन का लोक होने पर भी जल से अथवा अविरुद्ध अन्य द्रव्य से प्रतिनिधि न्याय से प्राणाग्निहोत्र अनुष्ठान है इस पर उत्तर कहते हैं सूत्र इदीस उपस्थित वचना उपस्थित अतः तदवना सूत्रार्थ उपस्थित है भोजन द्रव्य के उपस्थित होने पर अतः इसी प्रथम भोजन इति इसी प्रथम प्राप्त भोजन द्रव्य से प्राणादि करना चाहिए तदवचना क्योंकि तद्य भक्त इत्यादि वाक्य है और आदर वचन तो भोजन प्राप्ति दशा को लेकर है सिद्धांति भोजन के उपस्थित होने पर उस प्रथम भोज प्राप्त भोजन द्रव्य से ही अग्निहोत्र संपन्न करना चाहिए क्योंकि उसका वचन है जैसे कि अतः जो अन्न भोजन प्रथम प्राप्त हो उसका हवन करना चाहिए यह श्रुति सिद्धवत प्रकृति प्राप्त भक्त भोजन का जो आगमन उसके तत शब्द से परामर्श से परार्थ भोजनार्थ तृप्ति के लिए द्रव्य से साध्य प्राण आहूतियों का विधान करती है वे आहुतिया रूप अर्थ की अप्रयोजक प्रयोजक लक्षण के अभाव से युक्त होती हुई भोजन के होने पर किस प्रकार अन्य द्रव्य का प्रतिनिधापन प्रतिनिधि न्याय से आक्षेप कर कर सकेगी और यहाँ प्राकृत अग्निहोत्र धर्म की प्राप्ति नहीं है कुंड के अयन मास पर्यंत अग्निहोत्र होम करे इस विधि के उद्देश्य में प्राप्त जो अग्निहोत्र शब्द है वह भाव प्राकृत अग्निहोत्र के समान भाव धर्म विधान कर प्राण अग्निहोत्र में अर्थवाद गत अग्निहोत्र शब्द प्रकृत अग्निहोत्र के सदृश धर्म का विधान नहीं कर सकता यदि प्रकृत अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति स्वीकार की जाए तो उस अग्नि के उद्धरण आदि भी प्राप्त होने चाहिए किन्तु यहाँ में उनका संभव नहीं है क्योंकि अग्नि का उद्धरण होम के लिए है, और यह अधिकारूप होम प्रकृत अग्नि में नहीं होता क्योंकि भोजन के लिए है उसका प्रकृत अग्नि के सदृश धर्मों में स्वीकार करने पर व्याघात प्रसंग होगा इसलिए भोजनार्थ प्राप्त द्रव्य के साथ होने से मुख में ही होम होता है। उसी प्रकार यह पूर्वो भी कल्पना से संपादन किए गए अग्निहोत्र के अंगों को एव इस वैश्वान उपासक का वक्षस्थल वेदी है लोम दर्भ हैग्नि है, है। मन अन दक्षिणाग्नि और मुख आह, अग्नि है यहां है यह क्षिणाग्नि उपलक्षणार्थक समझने चाहिए क्योंकि मुख्य अग्निहोत्र में वेदी का अभाव है और प्राणाग्निहोत्र में उसके अंगों का संपादन करना अभिष्ट है भोजन के द्वारा ही निश्चित होने वाले काल के साथ प्राणाग्निहोत्र का संबंध होने से मुख्य अग्निहोत्र के काल के साथ अवरोध संभव नहीं है इसी प्रकार उपस्थान आदि अन्य भी कई एक धर्म कथनजित विरुद्ध होते हैं इसलिए मंत्र द्रव्य और देवता के संबंध से भोजन पक्ष में ये पांच होम निष्पन्न होने चाहिए और जो आदर दर्शन वचन है वह तो भोजन पक्ष में प्रथमता विधान करने के लिए है इसमें वचन का कोई भार नहीं है क्योंकि इस प्रथमता वचन से इन प्राणाग्निहोत्र की नित्यता नहीं दिखाई जा सकती इसलिए भोजन के लोप होने पर प्राणाग्नि का लोप ही होता है अधिकरण सूत्र बयालीसवा त्रष्टे पृथक्य प्रतिबंध फलम तन्नी धारण तद्दृष्टि पृथक ही अतिबंध फल सूत्र तनर्धारण नियम कर्मांगु के आश्रित उपासनाओं का नि के सुष्ठान नहीं है क्योंकि यह यहाय तदृष्टे तेनोभ कुरुता इत्यादि श्रुति में प्रतिपादित है पृथक प्रतिबंध फल उपासनाओं का कर्म फल से पृथक प्रतिबंध फल विशेष उपलब्ध होता है के अवयव इस ओमाक्षर की उपासना करने चाहिए इत्यादि कर्म ज्योतिषम आदि के अंगों का आचरण करने वाली उपासनाएं हैं क्या ये उपासनाएं कर्मों में वर्णमय आदि के समान नित्य है अथवा गोदोहन आदि के समान अनित्य है इस विषय पर हम विचार करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ऋतु से में न होने वाली इन उपासनाओं का उदगित आदि द्वारा कृतिक के साथ संबंध होने से ऋतु के प्रयोग वचन से ही अन्य अंग के समान ये भी संबंध वाली होती है जो इन विज्ञानों का अपने वाक्यों में हाँ जो विद्वान उपासक इस प्रकार इस उद अक्षर की उपासना करता है, वह यजमान की संपूर्ण को प्राप्त कराने वाला होता है, फल का है। इत्यादि वह फल वाक्य में वर्तमान काल का उपदेश होने से अर्थवाद मात्र ही है अपाप श्लोक श्रवण आदि के समान फल प्रधान नहीं है इसलिए जैसे यसे पूर्णमयी जैसे कि परमयी पलाश की जुहू होती है वह में पाप लोक का श्रवण नहीं करता इत्यादि के प्रकरण में आदि द्वारा में प्रवेश संबंध होने से प्रकरण में पठित के नित्यत्व है, वैसे उदग आदि उपासनाओ को भी समझना चाहिए सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं उपासना के निर्धारण का अनियम है रसों में वह सृष्ट है कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला समृद्धि देने वाला मुख्य प्राण आदित्य है इत्यादि उदगित आदि कर्मांगों के कर्मांत स्वरूप रसतमत्व आदि का निर्धारण करने वाली जो ये उपासनाएं हैं वे नित्य कर्मांगों के समान परणमयित्व के समान कर्मो में नियमित नहीं होने चाहिए क्योंकि श्रुति में ऐसा ही दृष्ट है कारण कि इसी प्रकार की उपासनाएं अनित्य है श्रुति दिखलाती है तेनोभव कुरुत जो उदगी अवयभूत इस ओंकार अक्षर को रसतमत्व आदि विशिष्ट जानता है और जो नहीं जानता है वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं। इस प्रकार अविद्वान के लिए भी कर्म की अनितिया है और प्रस्तुतिया हे प्रस्तुता जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा काम चेद विद्वान अनुदगातीम चेद विद्वान अनुदाती हे उदगता यदि तू उसे बिना जाने उद्गान करेगा और ताम चेद विद्वान प्रतिहरिष्यति हे प्रतिहरता यदि तू उसे बिना जाने प्रतिहार भक्ति का गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा। इस प्रकार प्रस्ताव आदि के देवता के देवता विज्ञान से रहित आदि में याजन का निश्चय देखा जाता है से उसका कोई समृद्धि रूप अतिशय विशेष फल विज्ञान में उपलब्ध होता है तीनोम जो उदित के अवयभूत इस ओंकार रसमत जानता जानता है अथवा जो नहीं जानता, वे दोनों ही किया जाता है, वही अविद्वान कर्म से वीरवत्तर अधिक फल वाला होता है इस श्रुति में नाना तो इस शब्द से विद्वान और अविद्वान कृत प्रयोग में पृथक कर्ण होने से वीरवत्तरम इसमें तरप्त प्रत्य का प्रयोग होने के कारण उपासना ही कर्म भी वीर वाला होता है ऐसा ज्ञात होता है वह विद्या के अनित्य होने पर उपन्न होता है ऐसी हो, तो अनुज्ञा किस प्रकार होती क्योंकि सब अंगों का उपसंहार होने पर कर्म वीरवत होता है ऐसी स्थिति है तथा तो लोकदृष्टि आदि से सम आदि की प्रत्येक उपासना में कल्पन देहासमय इससे जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष लोगों में साम के उपासना करता है उसके प्रति ऊर्धव और लोक अधिक रूप से उपस्थित होते हैं इत्यादि प्रतिनियत फल उपदिष्ट है और यह फल श्रुति अर्थवाद मात्र समझना युक्त नहीं है क्योंकि उसे अर्थवाद मानने पर गुणवाद प्रसत होगा किन्तु फल उपदेश में तो मुख्यवाद उपन्न होता है प्रयाज आदि में तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा रखने वाले कृतु के प्रकृत होने से प्रयाज आदि के लिए होने पर उनमें फलश्रुति अर्थवाद हो यह युक्त है इसी प्रकार कर्म प्रकरण के आरंभ में पठित होने वाले पर्णमयत्व आदि में भी फलश्रुति अर्थवाद है अक्रियात्मक पर्णमयत्व आदि में आश्रय के बिना फल संबंध नहीं हो सकता किंतु गोदोहन आदि में तो प्रकृति जल प्रणयन आदि आश्रय लाभ होने से फलार्थ विधि उपन्न है उसी प्रकार बैलवा आदि में भी प्रकृति आदि आश्रय लाभ होने से फलार्थ विधि उपन्न है परंतु वर्णमित्व आदि में इस प्रकार का कोई आश्रय प्रयुक्त नहीं है वाक्य से ही जुहु आदि को आश्रय कहने की इच्छा कर फल में भी विधि की विवेक्षा करने वाले को वाक्य भेद होगा क्रियात्मक होने से उपासनाओं का विशिष्ट विधान हो सकता है अतः उद्घित आदि के आश्रित इन उपासनाओं का विधान कर्मफल में विरुद्ध नहीं है इसलिए जैसे यज्ञ के आश्रित गोदोहन आदि से संबंध से अनियमित है वैसे ही उद्घित आदि उपासनाएं भी अनियमित है ऐसा समझना चाहिए ये अन्य होने से ही कल्प सूत्रकारों ने इस प्रकार की उपासनाओं की कृत में कल्पना नहीं की है अधिकरण अठाईसवा सूत्रिस प्रदान तब प्रधान सूत्रार्थ प्रधानमत यथेन्द्रय राजे इससे उक्त इंद्र देवता के एक होने पर भी राजा अधिराज आदि गुण भेद से देवता का भेद होता है वैसे एक विद्या में भी वायु प्राण के स्वरूप भेद होने पर भी आध्यात्मिक आदि अवस्था से भेद से गुणभेद है अतः प्रयोग भेद है तुक्त नाना वा इत्यादि ने पूर्व कांड में कहा है वजिष्यावाहमित ऐसा वाणी ने व्रत किया कि मैं बोलती ही रहूंगी यहाँ अध्यात्म आदि में प्राण श्रेष्ठ अवधारित है और अधिदेवत अग्नि आदि में वायु श्रेष्ठ अवधारित है छादोग्य में वायु संवर्ग है वायु ही संवर्ग है यहाँ अधिदेवत अग्नि आदि में वायु संवर्ग रूप से अवधारित है और प्राणो वाव संवर्ग प्राण ही संवर्ग है यहाँ अध्यात्म आदि में प्राण संवर्ग रूप से अवधारित है यहाँ संशय होता है कि क्या ये वायु और प्राण पृथक स्वीकार करने चाहिए अथवा एक ही पूर्व पक्षी स्वरूप के अभेद से ही है ऐसा प्राप्त होता है अभिन्न में स्वरूप से अनुचिंतन युक्त नहीं है अग्निर्वाघ भूतवा अग्नि ने होकर मुख में प्रवेश किया ऐसा आरंभ कर श्रुति अध्यात्म और अधिदेव का स्वरूपाभेद दिखलाती है उसी प्रकार सर्व ये वाक मन और प्राण सभी तुल्य है अध्यात्म और अधिभूत समस्त जगत इन तीनों से है। इन तीनों से व्याप्त है अथवा कुछ नहीं है ये सब है यह श्रुति वाक्य अध्यात्मिकाणों के स्वरूप आधिदेविक विभूति दिखलाता है इसी प्रकार अन्यत्री तत्थल में अध्यात्म और अधिदेव का बहुधा तत्वाभेद दर्शन होता है और कहीं पर यह प्राण सवायु जो प्राण है वह वायु है यह श्रुति वाक्य स्पष्ट रूप से प्राण और वायु में एकत्व का प्रतिपादन करता है इस प्रकार उदाहरित वायस्नीय ब्राह्मण में भी यदश चौदह सूर्य जिस वायु से सूर्य उदय होता है इस उपसंहार श्लोक में प्राणादा यह प्राण से उदित होता है यह प्राण में अस्थ होता है इस प्रकार प्राण से ही उपसंहार करते हुए एकत्व दिखलाता है तस्मादमेव अतः एक व्रत का आचरण करे प्राण व्यापार करे और अपान व्यापार करे इस प्रकार एक प्राण व्रत से ही उपहार करते हुए उसको ही करता है इस प्रकार में भी आगे महात्मन चतुर देव भुवनों के रक्षक उस एक प्रजापति ने चार अग्नि सूर्य दिक चंद्रमा और वक् चक्षु श्रोत्र और मन महात्माओं को ग्रस दिया यह श्रुति एक संवर्ग का बोध कराती है ऐसा नहीं कहती है कि एक चारों का एक संवर्ग है और दूसरे चारों का दूसरा इसलिए उपगमन अनुचिंतन पृथक नहीं है यह श्रुति एक ही संवर्ग का बोध कराती है ऐसा नहीं कहते कि एक चारों का एक संवर्ग है और दूसरे चारों का दूसरा सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं वायु और प्राण का पृथक ही अनुचिंतन स्वीकार करना चाहिए किससे उपदेश ध्यान के लिए है किंतु वह ध्यान के पृथक न होने पर व्यर्थ ही होगा परंतु यह जो कहा गया है कि स्वरूप के अभेद होने से पृथक अनुचिंतन नहीं है यह दोष नहीं है क्योंकि तत्व के अभेद होने पर भी अवस्था अवस्था भेद से और उपदेश भेद के बद से अनुचि का भेद उपन्न होता है तत्वा के अभिप्राय से उपद्यम श्लोक उपन्यास में ही पूर्वकथित भेद के निराकरण की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि स यथेषाम जिस प्रकार इन वागा प्राणों में प्राण मध्यम है उसी प्रकार इन देवताओं में वायु है इस प्रकार उपमान और उपमेय करना चाहिए इसमें एव का व्रत ब्रत की प्रतिपत्ति के लिए है क्योंकि तान वृत्य हो मृत्यु होकर उन इंद्रियों का संग्रहण किया इन वृत श्रुति से बाघादी इंद्रिया भग्न कही गई है परंतु वह निवृत्ति के लिए नहीं है कारण की अथा तो व्रत, अब यहां से व्रत का विचार किया जाता है इस प्रकार प्रस्तुत कर वायु और प्राण का समान रूप से अभग्न व्रत निर्धारित किया जाता है एकमेव व्रत चरित एक ही व्रत आचरण करे ऐसा कहकर तेनो एक उस व्रत से वह इस देवता की ही एक को और समान को प्राप्त करता है इस तरह श्रुति वायु प्राप्ति फल को कहती हुई वायु व्रत को और निर्वर्तित दिखलाती है यहां देवता वायु ही होना चाहिए क्योंकि आत्मा है कारण कि सैशा, यह जो वायु है वह अस्तनो होने वाला देवता है ऐसा पहले प्रयोग किया है और तौबा एत ये दो संवर्ग है अग्नि आदि वायु अग्नि आदि देवता में वायु और बाघ आदि इंद्रियों में मुख्य प्राण संवर्ग है इस प्रकार भेद एते जिनका ग्रसन होता है ऐसे अग्नि आदि चार और उनका ग्रसन करने वाला वायु ये पांच बाघ आदि से अन्य है और इनसे बाघादि चार और प्राण ये पांच अन्य हैं। इस प्रकार ये सब दश होते हैं ये दशकृत नामक से उपलक्षित इस प्रकार भेद से ही उपसंहार करती है इसलिए वायु और प्राण का पृथक ही अनुचिंतन है ग्यारह कपाल वाला पुराणश इन तीन पुराणास वाली इष्टि व्यर्थ न हो इस निमित्त से सब देवताओं को हवि प्राप्त कराने के लिए एक साथ ही पुराणसों का अवदान करता है इस वचन से और इंद्र का अभेद होने से सह प्रदान की आशंका होने पर राजा राजा आदि अतिराज और स्वराज गुणवाक और और लेवता के पृथक होने से प्रधान प्रधान पृथक है वैसे ही वायु और प्राण के स्वरूप अभेद होने पर भी उपास उपास्य अंश के पृथक होने से अनुचिंतन उपासना पृथक है ऐसा अर्थ है अभ देवता कांड में कहा गया है नानवा देवता देवता भिन्न भिन्न है क्योंकि उनका पृथक ज्ञान होता है वहां द्रव्य और देवता के भेद से याग का भेद है ऐसा यहां विद्या भेद नहीं है क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से अध्यात्म और अधिदैव उपदेशों में एक विद्या का विधान प्रतीत होता है जैसे सायम और प्रातः काल के भेद से अग्निहोत्र में प्रवृत्ति का भेद होता है वैसे ही विद्या के एक होने पर भी अध्यात्म और अधिदैव भेद से प्रवृत्ति का भेद होता है इस अभिप्राय से प्रदान के समान ऐसा कहा गया है तीसरे भाग का तीसरा भाग समाप्त